भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन सांख्य में चौबीस तत्व हैं इनके अतिरिक्त एक पुरुष तत्व है जिसे मिलाकर सांख्य में पच्चीस तत्व हैं ये ही सांख्य के प्रमेय हैं। इनसे अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु सांख्य का प्रमेय नहीं है अब यहाँ विचार करना चाहिए कि सांख्य के आकाश आदि उपरयुक्त पांच भूतों का वास्तविक वास्तविक स्वरूप क्या है उपर्युक्त न्याय वैशेषिक तथा सांख्य के तत्वों के स्वरूप का अच्छी तरह विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य के आकाश आदि पांच भूत न्याय वैशेषिक के परमाणुओं के समान है न कि उनके महाभूतों के समान जैसा ऊपर कहा गया है सांख्य के इन पांच भूतों में क्रमशः शब्द तन मात्रा थे स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त होने के कारण आकाश में केवल शब्द स्पर्श तन्मात्रा से स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त होने के कारण वायु में केवल स्पर्श रूप तन्मात्रा से स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त होने के कारण तेजस में केवल रूप तन्मात्रा से स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त होने के कारण जल में केवल रस तथा गंध तन्मात्रा से स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त होने के कारण पृथ्वी में केवल गंध रहते हैं सांख्य के पंचभूत इस प्रकार ये पाँचों भूत क्रमशः पृथक पृथक रूप में पाँच तन्मात्राओं से अभिव्यक्त हुए हैं अतः इनमें क्रमशः पृथक पृथक पांच तन्मात्राएँ भी हो अर्थात आकाश आकाश तत्व धन शब्द तन्मात्र अर्थात शब्द वायु बराबर वायु तत्व धन स्पर्श तन्मात्रा अर्थात स्पर्श तेजस तेजस तत्व प्लस रूप तन्मात्रा अर्थात रूप जल जल तत्व प्लस रस रस तन्मात्र अर्थात रस पृथ्वी पृथ्वी बराबर तत्व धन अर्थात बातों को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि मत के जो चार परमाणु हैं तथा के जो वायु आदि चार भूत है इनमें प्राय कुछ भी भेद नहीं है आकाश न्याय वैशेषिक मत में नित्य और व्यापक है किन्तु सांख्य के मत में वह व्यापक है तथा अनित्य है न्याय में पहले निर्णय निर्गुण पश्चात होता है कारण है और उसका कार्य है गुण सांख्य में बिल्कुल उल्टा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध कारण है और इनसे क्रमशः पृथक पृथक आकाश वायु तेजस जल तथा पृथ्वी ये पांच भूत उत्पन्न होते हैं और ये शब्द आदियों के क्रमशः कार्य हैं इन अंशों में भेद होने पर भी सांख्य के चार भूत तो न्यायवैसे के चार परमाणुओं के समान ही मालूम होते हैं ये पांचों भूत एक प्रकार से वेदांतियों के अपंचीकृत भूतों के समान है ये तेईस तत्व मूला प्रकृति से क्रम से उत्पन्न होते हैं ये प्रकृति के व्यक्त रूप हैं अतीय ये कहलाते हैं इनका प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है इनके अतिरिक्त एक अव्यक्त तथा एक ज्ञ के होने से सांख्य में 25 तत्व हैं इन्हीं तत्वों से सांख्य अर्थात बौद्धिक जगत की सभी वस्तुएं अभिव्यक्त होती हैं महत् तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी व्यक्त हैं ये सभी अपने अपने कारण से उत्पन्न होते हैं और ये अनित्य अव्यापक क्रियाशील तथा अनेक हैं इनमें प्रत्येक में तीन गुण हैं वे ही गुण संस्थान भेद से नाना रूप को अभिव्यक्त करते हैं इन गुणों में आपस में आश्रितत्व है यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्त अपने अपने कारण में आश्रित हैं ये लिंग हैं अर्थात लय के समय में प्रत्येक व्यक्त अपने अपने कारण में लय हो को प्राप्त होता है यहाँ लिंग का अर्थ हेतु करना समुचित नहीं मालूम होता क्योंकि ऐसा करने से अतिव्याप्त दोष हो जाएगा मूला प्रकृति भी तो एक प्रकार से बद्ध पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने में लिंग है परंतु यहाँ तो मूला प्रकृति को अलिंग कहना है इसलिए लय को प्राप्त होना ही लिंग का अर्थ करना उचित है प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण हैं जो अभिव्यक्त रूप में हमें देख पड़ते हैं इन गुणों का वैषम्य रूप व्यक्तों में है अतएव सभी व्यक्त सावयव हैं यद्यपि मूला प्रकृति में भी तीनों गुण हैं परंतु वे तीनों गुण प्रकृति में अवस्था में अर्थात सामयावस्था में हैं। उस अवस्था में उनका भान ही नहीं होता अतएव उनको अवयव कहना कारिकाकार को इष्ट नहीं मालूम होता इसलिए प्रकृति निरवयव है